मुस्कुराते नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे ग्लोबल सबमिट में आए हुए मेहमानों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं आज हमारे साथ श्यामलाल चौक जी हैं। ओम शांति श्यामलाल जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया जी सुनाइए अनुभव यहाँ आकर आपको कैसे लगा हाँ पहली बार आया हूँ यहाँ इतनी सफाई देख कर और बहनों भाइयों का मीठा बोलना धीरे बोलना प्रेम से बोलना बहुत अच्छा लगता है उनका सेवा भाव और यहाँ की सफाई भी बहुत है हर चीज़ मतलब बहुत ही अच्छी लगी मन को इतनी शांति मिली यहाँ पर पता ही निकला कि एक हफ्ता कैसे गुजर गया जी जी जी नहीं प्रवचन सुनना, सुनना बहुत मन को अच्छा लगता है श्यामलाल जी मैं चाहूंगा यहाँ से जाते वक्त आप क्या चीजें धारण करके जा रहे हैं नहीं है इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए मीठा बोलो प्रेम से बोलो मन में नफरत किसी के प्रति नहीं होना चाहिए बिल्कुल बिलकुल और एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगा की आप एक बार तो ज़रूर आइए, फिर आपका बार-बार मन करेगा। वैसे <laughs> श्यामलाल जी आप क्या करते थे पहले मैं में अच्छा अच्छा पंजाब में। अभी भी चल रहा है काम हाँ तो अच्छा, आप पूरा किस लिए आए अच्छा अच्छा तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति ओम शांति आइए आगे बढ़ते हैं अभी हड़प सर से प्रदीप जी भी हमारे साथ हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका और रेस ग्लोबल सम्बीट में आपने भी अनुभव किया है और चार दिन से लगातार इन कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं तो प्रदीप जी आपका क्या अनुभव है किस तरह की बातें आपको बहुत अच्छी लगी अपील किया आपको ओम शांति था तो अभी के समय में आप सब लोग देख रहे हैं कि सब लोग डिवाइडेड है तो ये जो अपना यूनिटी का काम कर रहे हैं यहाँ पे तो अपना आत्मचिंतन से सब लोग कैसे भाई भाई हैं तो ये ज्ञान सबको जो मिल रहा है तो उससे सब लोग समझेंगे कि सभी लोग भाई भाई हैं तो उससे यूनिटी बढ़े जी जी जी तो आपको कौन कौन सी बातें यहाँ अच्छी लगी यहाँ पे सब कुछ अच्छा लगा यहाँ पे आके शांति का अनुभव होता है mm -hmm. और यहाँ पे जो ब्रह्मा भोजन भी मिलता है वो बहुत अच्छा है मतलब आप कितना भी ले सकते हो ये कहीं पे भी नहीं देखा मैंने <laughs> मतलब आप कितना भी चाय पियो कॉफी पियो मतलब कुछ रोक टोक नहीं है ah. तो एक इंसिडेंट भी मेरे साथ हुआ जब टाइमिंग में गया था मैं शायद दाल कुछ कम थी दी, वो दीदी कुछ कम दे रही थी तो एक भाई आके बोले अगर खत्म होता है तो खत्म होने दो कम मत दो किसी को तो पूरा मतलब भरपूर है बाबा का भंडारा और मिलेगा सबको भरपेट पेट खिलाओ। तो मतलब यहाँ पे जो प्यार मिलता है तो जो मैं लौकिक में मतलब रहता हूँ जो फैमिली का फीलिंग है तो वही फीलिंग मुझे यहाँ प्यार लगा मतलब कुछ अलग ऐसा नहीं लगा मतलब हम एक एक है एक परिवार है तो ऐसी फीलिंग आती है आप फीलिंग क्या मतलब अनुभव किया मैंने जी जी जी, जी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है और एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए मैसेज यही कि आप ब्रह्म से जुड़िए और यहाँ पर आके जानिए कि ये लोग क्या सिखाते हैं यूनिटी का कैसे होते हैं सभी लोग कैसे भाई भाई है या आत्मा जो वासुदेव कुटुम्बकम का जो नारा देते हैं मोदी जी भी तो उसका रियल में कैसे है तो समझने के लिए आप जुड़िए सभी लोग और यहाँ पे आके ज्ञान लीजिए तो तभी समझ में आएगा यही मैसेज देना चाहते हैं चलिए प्रदीप जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल करते हैं और बड़ा अच्छा आपने अनुभव सुनाया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मंगल थैंक यू शांति रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों का गुलशन का गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आपके आंगन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 आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष गिरीश जी उपस्थित हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं गिरीश जी आप शंबाजी नगर से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से और ग्लोबल सबमिट में आप आए हुए हैं तो गिरीश जी बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप बस एकदम मजे में यहाँ के और मजे में <laughs> तो ग्लोबल सबमिट में आकर जो अनुभव किया आपने वो अनुभव सुनाइए हमें बहुत अच्छा लगा बहुत दिल की इच्छा थी कि आना है जी जी जाना है जाना लेकिन योग नहीं बहुत मन प्रसन्न हुआ मजबूत हो के दिल को हम वापस जा रहे हैं गिरीश जी मैं चाहूंगा की आपने जो अनुभव किया उसमें से जो ज्ञान की बातें हैं जो बहुत सारे लेक्चर हुए है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 कलयुग कलयुग करके अपन ज्यादा कलयुग बढ़ा रहे हैं यहाँ के समझ में आए कि सतयुग लाना अपने हाथ में है यहाँ पे जो उसका योग के मार्गदर्शन यहाँ मिला है तो सवेरे जल्दी उठना चाहिए हेल्दी रहने की भी टिप्स यहाँ मिले हैं आज सब लोग यहाँ आरोग्य के प्रति बहुत ये है तो सवेरे दस सवेरे चार बजे उठिए रात में दस बजे सो जाइए यही फॉर्मूला है सुख का और सबको देने की वृत्ति रखो देने की वृत्ति मत रखो देने की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 आप भी अपने परिवार को अपने दोस्तों को जरूर लेकर आइए और इस तो, जीवन को बना कर क्या बात है क्या बात बहुत बहुत शुभकामना ओम शाह धन्यवाद रखता को रफ्तार में ये रोशनी फलक से Star, my love.